महाभारत शांति पर्व सततमो चतशाधिककशतमोध्याय दुष्ट मनुष्य द्वारा की हुई निंदा लेने से लाभ युधिष्टिर्वाच विद्वान्मूर्ख प्रगल मृदु तक्षण भारत आक्रोष्यम सदसी कथम क्यांदम युधिष्ठ ने पूछा शत्रुदमन भारत यदि कोई ढीठ मधुर या तीखे शब्दों में भरी सभा के बीच किसी विद्वान पुरुष की निंदा करने लगे तो वह उसके साथ कैसा बर्ताव करे भी पृथ्वी पाल जथे नुगियते सदा सुचेता सहते नर से विष्ण ने कहा भोपाल सुनो इस विषय में सदा से जैसी बात कही जाती है उसे बता रहा हूँ विशुद्ध चित्त वाला पुरुष इस जगत में सदा ही मूर्ख मनुष्य के कठोर वचनों को सहन करता है अरुष्यमान्य सुकृतम नाम बंदतेम से वापमा जो निंदा करने वाले पुरुष के ऊपर क्रोध नहीं करता वह उसके पुण्य को प्राप्त कर लेता है वह सहनशील मनुष्य अपना सारा पाप उस क्रोधी पुरुष पर ही धो डालता है प्रतिपद्यते। अच्छा पुरुष को चाहिए कि वह टिटहरी या रोगी की तरह टाँट टाँ करते हुए उस निंदाकारी पुरुष की उपेक्षा कर दे इससे वह सब लोगों के द्वेश का पात्र बन जाएगा और उसके सारे सत्कर्म निष्फल हो जाएंगे श्लाघते नि पापेन कर्मण इध मुक्त मया कश्चि संसति सत्र पीड़ित शुष्को मृतकल्पोव श्लागन न श्लाघनीय न कर्मण निरपत्र वह मूर्ख तो उस पाप कर्म के द्वारा सदा अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि मैंने अमुक सम्मानित पुरुष को भरी सभा में ऐसी बात, ऐसी बातें सुनाई कि वह लाज से गड़ गया उसका मुख सूख गया और वह अधमरा सा हो गया इस प्रकार निंदनी कर्म करके वह अपनी प्रशंसा करता है और तनिक भी लजाता नहीं है उपेक्षित यद्य ब्रोयाद ऐसी उपेक्षा कर देनी चाहिए मूर्ख मनुष्य जो कुछ भी कह दे विद्वान पुरुष को वह सब सहेना चाहिए प्राकृतो प्राकृत ही निंदन व कि वनेणे का कहवा बुद्धि निरर्थक जैसे वन में कौवा व्यर्थ काँव का है उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अकारण ही निंदा करता है वह प्रशंसा करे या निंदा किसी का क्या भला या बुरा करेगा अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा यदि वाग प्रयोग, तस्थो जिघांस यदि पापाचारी पुरुष के कटवचन बोलने पर बदले में वैसे ही वचनों का प्रयोग किया जाए तो उससे केवल वाणी द्वारा कला मात्र होगा होगा जो हिंसा करना चाहता है उसका गाली देने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं मयूर इव कौपीनम नृत्यम संदर्श मयूर जब नाच दिखाता है उस समय वह अपने गुप्त अंगों को भी उगाड़ देता है उसी प्रकार जो मूर्ख अनुचित आचरण करता है वह उस उचे द्वारा अपने छिपे हुए दोषों को प्रकट करता है सेना संस्लिष्ट कर संसार में जिसके लिए कुछ भी कह देना या कर डालना असंभव नहीं है ऐसे मनुष्य से उस भले मनुष्य को बात भी नहीं करनी चाहिए जो अपने सत्कर्म के द्वारा विशुद्ध समझा जाता है गुणवादीय नष्टलोका पर जो सामने आकर गुण गाता है और परोक्ष में निंदा करता है वह मनुष्य संसार में कुत्ते के समान है उसके लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं पे दातेजो होती परोक्षेणवादी नाश्यति तोक्ष में पर करने वाला मनुष्य सैकड़ों मनुष्यों को जो कुछ दान देता है और होम करता है उन सब अपने कर्मों को तत्काल नष्ट कर देता है तस्मात्स्य साधु संपचेतस वर्जये साधु सारम्भे याम संयथा इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह वैसे पापपूर्ण पुरुष को तत्काल त्याग दे कुत्ते के मांस के के मांस समान साधु पुरुषों लिए सदा ही है ही दुरात्मा वही महाजन प्रकाश यण तो जैसे सांप अपने फन को ऊँचा उठाकर प्रकाशित करता है उसी प्रकार जन्म समुदाय में किसी महापुरुष की निंदा करने वाला दुरात्मा अपने ही दोषों को प्रकट करता है तम स्वकर्मा बुद्धि खरो रज सज्जति जो पर निंदा रूप अपना कार्य करने वाले दुष्ट पुरुष से बदला लेना चाहता है वह राख में लौटने वाले मूर्ख गधे के समान केवल दुख में निमग्न होता है मनुष्यशाला जनापवादे सततम निवेष्ट मातंगमत्तोन तम तदेतम स्वाण जो सदा लोगों की निंदा में ही तत्पर रहता है वह मनुष्य के शरीरों घर में रहने वाला भेड़िया है वह सदा अशांत बना रहता है मत वाले हाथी के समान चित्कार करता है और अत्यंत भयंकर कुत्ते के समान काटने को दौड़ता है श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि उसे सदा के लिए त्याग दे अधम हरिव्रतम निभूति कामम दिगस्तुतम पाप मतिम मनुष्यम व मूर्खों द्वारा सेवित पथ पर चलने वाला है इंद्र संयम और विनय से कोषो दूर है उसने शत्रुता का व्रत ले रखा है वह सदा सबकी अवनति चाहता है उस पापात्मा एवं पाप बुद्धि मनुष्य को धिक्कार है प्रत्युच्चमा तो भी निशा महाभूस्व उच्च नीचे नी संयोग बिगर्हत स्थिर बुद्ध हो ये यदि ऐसे दुष्ट मनुष्य किसी पर आक्रमण करके उसकी निंदा करने लगे और उसे सुनकर भला मनुष्य उसका उत्तर देने के लिए उद्यत हो तो उसे रोक कर कहे कि तुम दुखी न हो क्योंकि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य उच्च पुरुष का नीच के साथ होने वाले सहयोग की अर्थात बराबरी की निंदा करते हैं क्रुद्धो निश यदि क्रूर स्वभाव का मूर्ख मनुष्य कुपित हो जाए तो वह थप्पड़ मार सकता है मुंह पर धूल अथवा भूसी झोंक सकता है और दांत निकाल कर डरा सकता है उसके द्वारा सारी कुचेष्टाएँ संभव हय विगर्हण परम दुरात्मना सहेत संसतिजान पठेद तापेदर्शनम सदा न वाज स प्रियम जो इस दृष्टांत को सदा पढ़ता या सुनता रहता है और जो मनुष्य सभा में किसी अत्यंत द्वारा की हुई निंदा को सह लेता है वह दुर्जन मनुष्य से कभी वाणी द्वारा होने वाले निंदा जनित किंचन मात्र दुख का भी भागी नहीं होता ऐसी श्री महाभारती शांति परमढ़ राज धर्मानुशासन परमढ़ चतुर तथा अधिक चतुर्दशाधिकततमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में 114वां अध्याय पूरा हुआ